आज छह नवंबर 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर हरिहतिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और कार्तिक पूर्णिमा की आप सबको बधाई और आज विशेष बात आज मेरा दीक्षा दिवस है कार्तिक पूर्णिमा को भी गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी तो आज मेरे दीक्षा को 15 साल पूरे हो गए तो गुरुदेव को साधर नमन हम लोग हरियात्रिकाश्रम के कार्यक्रम में भाई गिरिराज और रोहित जी का विशेष तौर से आज हमारे मेहमान हैं उनका स्वागत है चूंकि उनको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी बातें कुछ और भी बताना जरूरी है कि इंसान के जीवन में अध्यात्म का परिचय बहुत छोटी सी उम्र में हमको हमारे माता पिता मंदिर के रूप में या कुछ निषेधों के रूप में देते हैं कि ऐसा मत करो ऐसा करो मंदिर जाओ या ईश्वर को याद करो उस स्थिति से आगे बढ़ते बढ़ते इंसान के हृदय की आकांक्षा इच्छा या सत्य को जानने की उत्कंठा बढ़ती चली जाती है हमारे हृदय में जो लोग चिंतनशील मननशील है उनके हृदय में प्रश्न भी आता है कि हमारा जीवन किन उद्देश्यों को लेके खड़ा है क्या हमारे कर्तव्य हैं और क्या है ऐसा जिसको अगर हम भूल जाएं, तो शायद हम अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे हमेशा एक अधूरापन एक खालीपन हमारे अंदर एक घर बनाया होता है ये तब तक होता है जब तक कि आध्यात्मिक शिखर तक हमारी यात्रा पहुंच नहीं जाती इसका एक प्रबलतम तो उदाहरण है दारा शिको जो औरंगजेब का भाई था उनके हृदय में अपने आप को जानने की संसार को जानने की सत्य को समझने की प्रबल उत्कंठा थी उस उत्कंठा उत में उन्होंने कई धर्मों के शास्त्रों को पढ़ा कई लोगों से मिले कई विद्वानों से बातें की कई फिलोसॉफीज का उन्होंने अध्ययन किया और लंबे समय तक सब कुछ करने के बाद वो एक ही बात बोलते थे मेरे भीतर का खालीपन अब तक भर नहीं पा रहा है मेरी प्यास नहीं बुझ पा रही मुझे अंदर से कुछ भरा भरा सा नहीं लग रहा है कुछ संतोष नहीं हो रहा है इसी क्रम में उन्होंने जब वेदों का अध्ययन किया पुराणों का अध्ययन किया उसके बावजूद उनकी इच्छा वैसी ही अधूरी सी बनी तब उनको किसी ने सलाह दी कि तुम उपनिषदों का अध्ययन करो और उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए उनको काशी के कुछ विद्वानों के पास भेजा गया काशी के कुछ विद्वानों ने उन्हें, उन्हें उपनिषद का ज्ञान देना स्वीकार किया और जब उन्होंने उपनिषद का ज्ञान प्राप्त किया उपनिषदों को पढ़ा उन विद्वानों से उसको समझा उसके मर्म को उसके एसेंस को समझा तो उस समय उनकी आंखों से लगातार आंसू झरने लगे ये एक ऐतिहासिक सत्य है जो उन्होंने स्वयं सभी अपने मित्रों परिजनों रिश्तेदारों सबको यही बात बताई और वहां पर जो दृश्य था उनका ये था उनका उनके है कि पूर्णता लगातार महसूस होती चली गई। वो जानते थे कि मेरे अंदर की जो प्यास है वो अब बुझने लगी है मुझे समझ में आने लगा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ या मेरी जो शाश्वत प्यास थी जो इस जन्म के साथ ही थी शायद कई जन्मों से थी वो अब पूरी होने लगी तो उपनिषदों को अध्ययन करने के बाद उनको एक पूर्णता का एहसास तो उपनिषदों के मर्म को जानने वाले पढ़ने वाले समझने वाले वो जानते हैं कि ये आपकी जीवन को पूर्णता प्रदान करता है ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है या हिंदुओं की तो बिल्कुल भी बात नहीं है लेकिन ये बात दुनिया के उन सब लोगों की जो सत्य की राह के पथिक हैं, जो सत्य के खोजी हैं, जो सत्य को खोजना चाहते हैं विज्ञानिक भी उसी श्रेणी में आते हैं जो सत्य को खोजना चाहते हैं लेकिन फर्क है विज्ञान विश्लेषण करके खोजता है और आध्यात्म संश्लेषण के द्वारा खोजता है कॉन्स्ट्रक्शन की उसकी क्रिएटिव वे होती है विज्ञानिक की एक डिस्ट्रक्टिव वे होती है वो उसका विश्लेषण करता है एक फूल को देखने देख लेके फूल के टुकड़ा कर देगा वो लेकिन फूल की समग्रता में जो ब्यूटी है या उसके अंदर जो है समग्रता से जो उसकी सुंदरता है उसको समझने के लिए एक आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि जरूरी है तो उपनिषद का जो भाव है वह है कि वो क्या है जिसे जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता वो क्या है जिसे पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता क्या है जिसके बाद में हृदय में प्रश्न उठना बंद हो जाता हृदय में एक संतोष का भाव आता है जब ऐसा लगता है कि मायरा जन्म सार्थक हो गया और वही उपनिषद उसके जवाब है हमने बचपन में नची केता की कहानी अक्सर लोगों ने पढ़ रखी है जिन्होंने न भी पढ़ी हो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं जैसे कठोपनिषद है वो अपने आप में हृदय को शांति पूर्णता स्थिरता ये सब प्रदान करते हैं और साथ ही साथ इस सबके बाद इस सबसे बड़ी बात एक शाश्वत प्यास को बुझाते है। और इस तरह बुझाते हैं कि वो प्यास सदा के लिए शांत हो जाता है और वो व्यक्ति सदा के लिए परिवर्तित हो जाता है मेटोमॉर्फेस्ट हो जाता है वो ऐसा बदल जाता है व्यक्ति कि जिस व्यक्ति के साथ में आप बैठेंगे भी तो उस आनंद से वंचित नहीं रह सकते जो उसके हृदय में फल हो जाता आप उसके आसपास भी बैठेंगे तो आप स्वयं उस आनंद से आनंदित हुए बेकर रह सकते क्योंकि उसके अंदर एक विशेष परिवर्तन आ जाता उपनिषद में एक फिलोसॉफी है एक दर्शन है अपने आप को जानने का नो दाई सेल्स अपने आप को जान और वही पूर्णता प्रदान करता है अगर हम बाहर किसी चीज को खोजेंगे तो वो संभव नहीं है कि हम बाहर खोज सकें उसका कुछ कारण है उसको हम समझते हैं कि यहां पर हम काश्मीरी शिव दर्शन पढ़ते हैं ये उपनिषदों से आगे या शिखर शिखर जो है उसका एक मुकुटमणि है उपनिषद शिखर है और उस शिखर पर एक डायमंड लगा है जिसका नाम है कश्मीर शेविजम यह अपने आप में न केवल आपकी प्यास शांत करता है आपको राह दिखाता है लेकिन यह आपको जिंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स देता है कि किस तरीके से जिंदगी जियो जो आप पूर्णता से जी सको आनंद से जीए. इसमें जो अपने आप को जानने की कला है उसको बैंदवी कला बोलते हैं जिसने एक दिन मैडम ने प्रश्न पूछा भी था कि बैंदवी कला क्या होती तो अपने आप को जानने की जो कला है वो बैंदवी कला बोलते हैं बैंदवी का मतलब होता है बिंदु की शक्ति कला मतलब शक्ति और बिंदु का मतलब होता है कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस या पूरे संसार का चैतन्य जो इस संसार को लग झांकी के रूप में आज चला रहा है जो सारा प्रकाश है जो सारी ऊर्जा है जो सारा साउंड है ज्ञान है ये सब कुछ जिस ऊर्जा से चल रहा है संसार जिस ब्रह्मांड या यूनिवर्स जिस ऊर्जा से चल रहा है वो है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और वही आपके मैं के रूप में आपके अंदर बैठी उसको जानने की कला वही बैंदवी कला है चूंकि हम उसको वैज्ञानिक का और आध्यात्मिक व्यक्ति का तरीका भिन्न भिन्न है विज्ञान हर चीज को नापना चाहता है तोलना चाहता है समस्या क्या है कि जितने पैमाने हैं वो उसी से बने हैं जो प्रमाण है जैसे आज, आज आप कोई चीज देखते हो तो आंखें एक प्रमाण प्रस्तुत करती कि सामने कुर्सी रखी है कुर्सी एक वस्तु है ऑब्जेक्ट है और आप उसके ऑब्जर्वर हैं और एक क्रिया होती है जिसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं जिसके द्वारा ये प्रमाण है कि कुर्सी सामने रखी है। तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप इस कुर्सी का अस्तित्व तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर का अस्तित्व तो उससे सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जर्वेशन का अस्तित्व तो ऑब्जर्वर से है यानी प्रमेय का तो हम अस्तित्व तो सिद्ध कर सकते प्रमाण से लेकिन प्रमाता का या ऑब्जर्वर का अस्तित्व उस प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रमाण स्वयं उस प्रमेय प्रमाता की वजह से अगर वो प्रमाता ना हो तो प्रमाण का कोई अस्तित्व नहीं है और अगर प्रमाण का अस्तित्व नहीं है तो प्रमेय का भी कोई अस्तित्व नहीं है अगर संसार में कल्पना कीजिए कि एक भी जीवन नहीं है <coughs> कोई जीवित व्यक्ति नहीं है तो ऐसे संसार का होना या न होना बराबर की बात है क्योंकि यह संसार है यह भी कौन बोलेगा इसको भी एंडोर्स कौन करेगा इसको तस्दीक कौन करेगा इसलिए सर्वोत्तम है चेतना जिससे होता है प्रमाण और उस प्रमाण के कारण प्रमेय है सारे प्रमेय आपके अंदर से बाहर आते हैं और यह सारा प्रोजेक्शन जो संसार है आपकी चेतना का प्रोजेक्शन है यह बहुत वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध हो चुका है बहुत ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से कि देर इज ए रियल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस और वही चेतना का विज्ञान वही आपको बताता है कि इस चेतना की वजह से प्रमाण है एविडेंस जो है वो ऑब्जर्वर के कारण है और एविडेंस के द्वारा ऑब्जेक्ट की एंटिटी है या ऑब्जेक्ट की सत्ता है तो हम अपने आप को जिस कला द्वारा जानते हैं उसको हम बैंदुवी कला क्योंकि हम प्रमाण के द्वारा अपने आप को नहीं जान सकते प्रमाण देना संभव नहीं है क्यों संभव नहीं है कि जैसे आज आप खड़े हो और आप सूरज की इससे आपकी छाया पड़ रही हो तो आप अपने पैर की छाया को लालने की जितनी कोशिश करोगे आपका सिर उससे और आगे चला जाएगा आप उसको कभी लाएंगे नहीं सकते ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है क्योंकि आप कितने भी कोरो कि ब्रह्मांड के बाहर जाकर इस ब्रह्मांड को नापो तो क्या संभव है क्योंकि इस ब्रह्मांड के बाहर जाना संभव नहीं है इसलिए इस ब्रह्मांड को नापना संभव नहीं है क्योंकि यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स हमारे साथ में क्या समस्या है कि हम अपने आप को ऑब्जर्वर समझते हैं एन ऑब्जर्वर देट टू ऐसा ऑब्जर्वर समझते हैं कि जो बिना कुछ इंटरफियर किए शांति से ऑब्जर्व ऑब्जर्वर से जैसे हम मैच देख सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग इन दैट मैच लेकिन एक खिलाड़ी कभी यह नहीं सोच सकता है कि इस मैच को अब मैं चुपचाप बिना कुछ इंटरफियर किए एक बैट्समैन है एक बॉलर है एक विकेट कीपर है ये कभी यह सोच सकते हैं कि इस मैच के अंदर जो भी परिणाम है उसको इंटरफियर करे बगैर मैं ऑब्जर्वर बना रहा हूं इसको समझ नहीं किज हिमसेल प्लेयर हो खुद ही तो खिलाड़ी है इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप खिलाड़ी हैं ऑब्जर्वर नहीं हैं आप जो कुछ करते हो उसका सीधा सीधा प्रभाव इस प्रमाण इस ब्रह्मांड पर संसार पर पड़ता जो कुछ भी करते हमारी क्या गलती होती है कि हम अपने आप को ऑब्जर्वर बनाने के बाद कैसे करते हैं पान की दुकान पर खड़े हैं मनमोहन सिंह कुछ कर नहीं रहा है उन्होंने कुछ नहीं किया देखो कितना भ्रष्टाचार है देखो वहां पर आजकल पैसे दिए और कोई काम नहीं होता इस तरह की हम बातें करते हैं है ना हम क्या समझते हैं कि हम तो इसके दर्शक हैं सिंस वी आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व विथ ऑल दिस थिंग्स है ना हमको कोई लेना नहीं, देना कोई सरोकार नहीं लेकिन इससे हमारा सरोकार है क्योंकि हम भी इसी सिस्टम के एक पार्ट है एंड हम कभी ऑब्जर्वर हो ही नहीं सकते सिंस हम इसके इनडिफरेंट पार्ट इंटीग्रल पार्ट है तो कि हमारे बगैर ये संसार वैसा नहीं होगा जैसा ये है आपको जो ऑब्जर्व कर रहे हैं इट इज नॉट एग्जैक्टली वाट यू शुड ऑब्जर्व क्योंकि ऑब्जर्वर तो कहीं हो ही नहीं सकता देर इज नो पॉसिबिलिटी क्योंकि आप कहीं भी जाओ है ना आप अपने आप को अलग करके इस संसार को ऑब्जर्व नहीं कर सकते यही बात क्वांटम फिजिक्स बोलता है क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि आप ऑब्जर्वर नहीं हो सकते द थिंग्स विच यू ऑब्जर्व इज बिकॉज ऑफ यूर ऑब्जर्वेशन द रिजल्ट विच कम्स आउट ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं, वो आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से वो ऑब्जर्वेशन नहीं करो वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट वैसे नहीं होंगे जिससे दिखाई देते हैं और इनके डेफिनेट प्रूफ हैं कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तय होता है ना एक शोडिंजर की वेव इक्वेशन होती है वो डिसाइड करती है कि वाट विल बी द रिजल्ट क्योंकि द मोमेंट यू मतलब कि रिजल्ट डेवलप होता चले जाते हैं जिस मोमेंट पे आप उसको ऑब्जर्व करते हो वो डेवलपमेंट रुक जाता है एंड यू ऑब्जर्व पर्टिकुलर थी तो उन सब बातों को ध्यान में रख के हम यहां पर जो यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं वो इट इज अ ट्रू साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी अंधविश्वासों पर आधारित ना हमारी स्पिरिचुअलिटी अंधभक्ति पर आधारित हम जो कुछ बात करते हैं इट इज साइंटिफिक बट इट गोज लिटिल बियॉन्ड साइंस साइंस डिस्ट्रॉय करता है हम उसको कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं हम पूरी यूनिटी को कॉन्स्ट्रक्ट करके लेते हैं एंड इट इज अ साइंस ऑफ यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी हमारी इंडिजुअलिटी है वो एक फाल्स कॉन्सेप्ट है वी आर नॉट इंडिजुअल्स वर अदर वी आर वन इंडिजुअल एज अ यूनिवर्स हम यहां पर जो शिव सूत्र पढ़ते हैं उसके तीन हिस्से हैं शांवो उपाय शाक्तोपाय और आणवोपाए ये उसका हमारा मेन फिलॉसफी है और आणवोपाय उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल संसार में अभी बिल्कुल भी आध्यात्म को नहीं समझते स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल भी नहीं समझते उन लोगों को आध्यात्म की तरफ आकर्षित करना उनको वो क्वालिफिकेशन देना जिसके द्वारा उनकी माइंड ऐसी हो जाए जहां पर कि वो इन चीजों को समझ सकें इस यूनिवर्सलिटी को समझ सके हमारा सबसे बड़ा मोटो है यूनिवर्सलिटी हाउ शुड वी अंडरस्टैंड द यूनिवर्सलिटी नॉट आउट ऑफ इंडिविजुअलिटी दूसरा शाबो शाप्तोपा है इससे बेहतर जबकि हमारी कुछ क्वालिफिकेशन इंप्रूव हो जाती है तो हम अपनी चेतना को पहचाने लग जाते हैं हमको समझ में आ जाता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है बॉडी से नहीं है मेरे माइंड से नहीं है मेरी विजडम से नहीं है मेरे बिलोंगिंग से, से तो बिल्कुल भी, भी नहीं है मेरी डिग्री से भी बिल्कुल नहीं है ना न मेरी ब्यूटी से है मेरा जितने आउटवर्ड एक्सप्रेशन हैं, जैसे ब्यूटी है फिजिकल क्वालिफिकेशंस हैं, या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, या फाइनेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, इन सब से मेरा कोई रियल ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं इन सब का ऑब्जर्वर हूं मैं इन सब को देखता हूं लेकिन इन सब के बीच में मैं चेतना स्वरूप हूं क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इसको देखता आया हूं शरीर बदलता जाता है दिमाग बदलता जाता है बुद्धि बदलती जाती है इसकी क्वालिफिकेशन चेंज होती जाती है बिलोंगिंग्स चेंज होते चले जाते हैं तो आउटवर्ड वर्ल्ड लगातार चेंज हो रहा है इसके बीच में एक अनचेंजिंग प्रिंसिपल है एंड देट इज योर ओन कॉन्शियसनेस विच इज नॉट चेंजिंग लेकिन ये क्या है इट इज ए पार्ट ऑफ यूर रियलिटी पार्ट ऑफ रियलिटी क्योंकि आपने यहां तक तो समझ में आ जाता है कि शरीर मेरा नहीं है ये बुद्धि मेरी नहीं है ये धन मेरा नहीं है ये मकान मेरा नहीं है ये जो कुछ बिलोंगिंग से मेरे नहीं है क्योंकि ये दे आर नॉट माई परमानेंट असेट्स बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव आई एम गोइंग टू लूज दैट लेकिन इन सबके बावजूद एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये जो मेरी कॉन्शियसनेस है और आपकी जो कॉन्शियसनेस है दे आर नॉट डिफरेंट देर द सेम वो अलग अलग नहीं है मेरी चेतना आपकी चेतना अलग नहीं है मेरी चेतना और पंखा के चलने की चेतना अलग नहीं है मेरी चेतना और चिड़ियाओं के चहचहाने की चेतना अलग नहीं है मेरी चेतना और झरने की झर्झरा आवाज अलग नहीं है इन सबके बीच में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो छिपा हुआ वो हमारी समझ में एकाएक नहीं आता उसको समझने के लिए शाक्तोपाय नाम शाक्तोपाय जो है वो हमको आणो उपाय के बात का है आणोपाए जब हमको एक क्वालिफिकेशन दे देता है कि हम चेतना को समझ सके सबसे पहली बात हम क्या समझते हैं कि मन हम है शरीर हम है। मेरे को थप्पड़ मार दिया मेरा नुकसान हो गया बस हम उसी लेवल पर चेता है मैंने उसको पछड़ दिया मैंने उसको बीट कर दिया इस तरह की सम हो हमको अपना शरीर अपनी बुद्धि अपनी विजडम वही हम अपनी आइडेंटिटी समझते हैं वी हैव गॉट ए वेरी लिमिटेड आइडेंटिटी हमको एक सीमित पहचान है हमारी लेकिन हमको उस सीमित पहचान के बीच में हमको जब अपनी चेतना की पहचान आती है कि हम चेतन स्वरूप हैं, हम वो इंडिविजुअल नहीं है जो खाली मन बुद्धि अहंकार से जीते हैं जो इस शरीर से जीते हैं इस शरीर की इस चमड़ी से जीते हैं लेकिन यह चमड़ी में मेरा बिलोंगिंग है तब हमको उस चेतना का विज्ञान समझ में आता है जब यह समझ में आता है तो वी हैव डन हव दब आधी बात समझ में आ गई कि मेरी चेतना इस शरीर से अलग है एंड आई एम रिसाइडिंग इन धिस बॉडी मैं शरीर में रहने वाला हूं बॉडी चेंज हो रही है लेकिन मैं अनचेंज प्रिंसिपल हूं मतलब द रियल एसेंस ऑफ दिन स्पिरिचुअलिटी इज टू फाइंड दैट अनचेंजिंग प्रिंसिपल जो बिल्कुल बदल नहीं रहा है उस तत्व को जानना ही आध्यात्म है जो कभी भी नहीं बदलता न कभी बदला था न बदला है न बदलेगा है ना बिकॉज कि जो तीन डाइमेंशन है समय के पास्ट ट्रेंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर दे आर ऑल्सो आर्टिफिशियल बिकॉड दे इज ए कंटिन्यू टाइम इज ए कंटिन्यू अगर यह बात सबसे पहले समझ में आई थी क्वांटम फिजिक्स वालों को हिस्टिन वर्ग के समझ में आई थी बाद में आइंस्टीन ने उसको थियोरिटिकल प्रूफ देकर समझाया था कि स्पेस टाइम इज ए सिंगल एंटिटी विदाउट टाइम स्पेस कैनॉट एग्जिस्ट एंड विदाउट स्पेस टाइम के नॉट एग्जिस्ट एंड देर वॉज ए टाइम एन देर वॉज नो स्पेस देर वॉज नो टाइम बॉथ वेयर साइमल टेनियसली क्रिएटेड तो पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस इज अवर मिसकॉन्सेप्शन यह चीज हमको तभी समझ तो हमको एक चीज चाहिए कि जो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है वो इनसे बाहर है स्पेस के बाहर है टाइम के बाहर है ये बात उनको समझ में आई थी गुरु नानक को पंद्रहवीं शता सोलहवीं शताब्दी में तो एक ओंकार सतनाम कर्तापुर निर्भह निर्वेर अकाल मूर्ति अजुनी सेभम गुरु प्रसादी उन्होंने ये हर जगह आप किसी भी गुरु इसी में चलिए गुरुद्वारे में हमेशा ये धुन बस्ती चली जाती है अजुनी अने अजन्मा सेबम स्वयंभू और अकाल टाइमलेस उनको ये बात समझ में आ गई थी वो टाइमलेस है मतलब ही इज नॉट बाउंड बाय टाइम एज वी आर वर बॉडीज आर बाउंड विथ टाइम हमारा शरीर समय की सीमा में बंधा हुआ है समय के साथ बूढ़ा होता है क्योंकि हम समय में जन्मे हैं तो यह शरीर समय में जन्मने के कारण समय के साथ नष्ट होगा लेकिन जो समय में नहीं जन्मा है वो हमारे अंदर जो इंटीग्रल पार्ट है जो हमारी चेतना है वो समय में जन्मी नहीं है समय की आधीन नहीं है इसलिए वो समय के साथ में चेंज नहीं इट इज एन अनचेंजिंग प्लेस तो यह बात उनको बहुत कम पढ़े लिखे थे लेकिन यह बात उनको समझ में आ गई थी कि एक ओंकार वन कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ओंकार सतनाम देट इज द रियल ट्रूथ अल्टीमेट ट्रूथ सतनाम मीन्स रियल ट्रूथ अल्टीमेट ट्रूथ है ना अजुनी सेबम गुरु परसादी यह ऐसी चीज है जो अजन्मी है और गुरु के प्रसाद से समझ में आती है उन्हीं लोगों को समझ में आती है जिन पर गुरु की कृपा या गुरु ने जिन पर शक्तिपात कर रखा है उनको ये बात समझ में आती है अन्यथा आसानी से समझ में नहीं आती तो क्वांटो फिजिक्स भी आपको उसी डायरेक्शन में इंडिकेट करता है कि यू सिंपली कैन नॉट बी एंड ओन लुकर एंड एन ओनलुकर विद वन हु इज नॉट इन्वॉल्व विद सिस्टम जैसे हम कभी कोई एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं और दूर खड़े होकर या क्रिकेट मैच देख रहे हैं टीवी पर सिस वी आर नॉट इटाल आल बट पर दिस के नाकर ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट हमारी सीमित संसार में बहुत सीमित मात्रा में ऐसा हो सकता है और वह भी हमारा भ्रम है कि हम अनइनवॉल्व होकर ऑब्जर्वर हो सकते बट इन द रियल वर्ल्ड हम खाली प्रेक्षक नहीं हो सकते इस वास्तविक संसार में हम रियल प्लेयर्स हैं एंड व्हाट वी डू अल्टीमेटली डिसाइड्स कि दुनिया कैसी होगी और ये कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सलिटी की कॉन्सेप्ट है आपको तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए यूनिवर्सल लॉ के लिए यूनिवर्सल विजडम के लिए जरूरी कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट पूरी साइंटिफिकली बेस्ड है पूरे वैज्ञानिक आधार है इसके जो तय करते हैं कि ये ही हैं, है यही धर्म है जो विश्व धर्म है जिसको हम कुछ भी नाम नहीं देना चाहते लेकिन हम इसको विश्व धर्म जरूर कहेंगे क्योंकि ये पूरे संसार के हर उस व्यक्ति का धर्म है जो इस संसार को रहने लायक जगह बनाना चाहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति की परिभाषा हमारी वही है जो इस संसार को रहने लायक जगह बना दे या उसमें सहयोग करें कि संसार बेहतर जगह बना रहे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एंटी सोशल हैं जो चाहते हैं कि संसार वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये सोचते हैं कि संसार वैसा हो जैसा हम सब मिलकर इसको एंजॉय कर सकें तो एक्चुअली स्पिरिचुअल पर्सन वो है जो सब के आनंद में शामिल है और संसार को उस आनंद का स्थान बनाना चाहता है सबको उसमें इन्वॉल्व करना चाहता है वो अकेला इन्वॉल्व होना चाहता है और सबको भी इन्वॉल्व करना चाहता है उसके लिए पराया कोई है नहीं तो ऐसी यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी तब समझ में आएगी जब वो शामबा उपाय का पात्र बनेगा थर्ड स्टेज पहली स्टेज में वो कुछ भी नहीं समझता उसको वी सिंपली ट्राई टू तो अट्रैक्ट उसी के लिए आपको मंदिर ले जाती है मम्मी पिताजी कहते हैं कि व्रत करो ये त्यौहार करो ये आश्रम में जाओ ये संत से मिलो क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि रोटी कमाना पैसे कमाना बच्चे पैदा करना घर बनाना और मर जाना ये चिड़िया की तरह काम जो है वो सब कोई करता है ना लेकिन इससे हटके कुछ है इंसान के पास इसलिए आपको बचपन में ये जो ट्रेनिंग दी जाती आणो आणो है इट इज अ पार्ट ऑफ आणु उपाय आणु का मतलब होता है अणु स्मॉल फिंस वी फील आवर सेल्फ टू बी वेरी स्मॉल दूसरा जो है शाक्त तो उपाय जब हम अपनों को अपनी चेतना समझ में है और तीसरा है शांव उपाय जब हमको यूनिवर्सलिटी समझ में आने लगती है कि वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इस संसार के अभिन्न हिस्से हैं और जो कुछ हम करते हैं उसका प्रभाव मेरे पास मेरे शरीर मेरे घर मेरे परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि उसका एक उंगली भी लाते हैं तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पूरा ब्रह्मांड पर पड़ता है कि हम जो कुछ करते हैं देट इज ए यूनिवर्सल एक्ट यह बात जब समझ आती है तो वी बिकम ए यूनिवर्सल सिटीजन जहां पर हमारी जो योग्यता होती है वो होती है यूनिवर्सल सिटीजन की और यूनिवर्सल सिटीजनशिप इज अवर मोटो और यूनिवर्सल सिटीजन इस दुनिया को कैसे देखता है जैसे वो बनाने वाला देखता है जब वो संसार को बनाने वाला अगर दुनिया को देखेगा तो कैसे देखेगा एज ए पार्ट ऑफ हिज ओन एक्सटेंशन पार्ट ऑफ हिज ओन रियलिटी पार्ट ऑफ हिज ओन एग्जिस्टेंस वह अपने अस्तित्व का विकास देखेगा उसी तरीके से एक यूनिवर्सल सिटीजन भी इस ब्रह्मांड को अपने अस्तित्व का विकास के रूप में देखते हैं वही हमारा मोटो है वो है शां्भ से सिद्ध होता है इसलिए हम तीनों पढ़ते हैं लेकिन हमारा पढ़ने का सिस्टम पूरा उल्टा है सबसे पहले हम शां्भ पढ़ते हैं इसमें जिसमें यूनिवर्सल सिटीजन हम शिफ्ट पढ़ते हैं वो इसलिए ताकि हमको अपना टारगेट मालूम पड़ जाए कि हमको कहां पहुंचना है जैसे कभी ऐसा नहीं होता कि घर से हम निकल जाए टारगेट तय के ये बगैर सोचते हैं चलो देखते हैं जो मिल जाएगा उसको टारगेट बना लेंगे हम ऐसा कभी नहीं करते पहले हम हमेशा टारगेट डिसाइड करते हैं कि हमको वहां जाना है देन वी डिसाइड दे एंड देन असेस द डिस्टेंस कि हमको कितने दूर है और किस रूट से जाना है ये हमारा रूटीन होता है इसी तरह आध्यात्म भी हम सबसे सब पहले टारगेट डिसाइड करते हैं कि शां्भ उपाय के द्वारा यूनिवर्सलिटी को समझना देट इज अवर टारगेट उसके बाद में हम नीचे उतरते चले जाते हैं और असेस करते चले जाए कि वेयर वी आर हम कहां खड़े हैं हम जहां खड़े हैं वहां से हमको यात्रा शुरू करनी है फॉर्चुनेटली अगर हमको लगता है शाम पाए में जो बात है वो गले के नीचे उतर गई और तो नाभि तक तो उतर गई हम उसके अंदर एक मेक हो गए तो शायद आगे की पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं इट इज ओके तुमको जहां जाना है वहीं पर खड़े हो आप लेकिन अगर ऐसा लगता है अभी नहीं तो चेतना का विज्ञान पढ़ो अगर चेतना के विज्ञान से समझ में आ जाए कि हाँ मेरे को अपनी चेतना समझ में आ गई तो ठीक है ट्राई टू इलिवेट इट टू तो द लेवल ऑफ यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सल लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल लेवल तक बढ़ाने की तो बात की बात है हमको अपनी चेतना ही नहीं समझ में आ रही तो फिर और नीचे उतरें अपन आणु उपाय की बात करें तो आजकल हम आणु उपाय की पढ़ाई करें अभी जो कुछ पढ़ाई हो रही है हमारी आणु उपाय की हमने दो करीब पिछले दस महीने में दो चैप्टर पढ़ लिया इसमें क्या है शिव सूत्र में सतोत्तर सूत्र है सूत्र का मतलब फार्मूला सतोहत्तर फार्मूला है एंड दे आर वेरी स्मॉल समटाइम्स वन और टू वर्ड्स ओनली है ना एक दो शब्दों में वो इतनी बढ़िया बात और बड़ी बात कह जाते हैं कि जहां हमको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और हम अपने आप को किसी एक डायरेक्शन में टर्न होते हुए देखते हैं जैसा सबसे पहला सूत्र है चैतन्य महात्मा वह बताता दे अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स इज चैतन्य और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इधर बैठ जा बेटा इधर यार बैठते नहीं बन द अल्टीमेट ट्रूथ जो है हमारा वो कॉन्शियसनेस ये कब समझ में आता है चैतन्य महात्मा से देट इज द टारगेट वो हमारा टारगेट है कि जहां हमको पहुंचना है लेकिन वो टारगेट हमारे या तो भेजे में नहीं घुसता घुसता है तो उससे मोहब्बत नहीं हो पाती और मोहब्बत हो भी जाती है तो हम अपनी जिंदगी को वैसे नहीं ढाल पाते जहां कमी होती है तो फिर भी गो ऑन स्टडी फर्दर फर्दर फर्दर क्योंकि हम नीचे की तरफ टॉप से नीचे की तरफ स्टडी कर रहे हैं हमारी जो सांसारिक स्टडी होती है वो नीचे से ऊपर होती है के वन से शुरू होती है एंड पी तक चली जाती है और यहां हमारी स्टडी पूरे उल्टे डायरेक्शन में होती है वी फर्स्ट डिसाइड द टारगेट स्टडी द टारगेट और उसके बाद में नीचे उतरते चले जाते हैं लोअर लेवल की पढ़ाई करते चले जाते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल की पढ़ाई होती है पूरा टोटल उल्टा सिस्टम चलता है जिस जगह लगता है कि बस मैं यहां खड़ा हूं तो रुक जाओ बस यहां से अपन वापस ऊपर की पढ़ाई छोड़ो तो इस तरह हम उल्टी दिशा में चले संसार की पढ़ाई नीचे से ऊपर होती है एक केजी वन से शुरू होता है फर्स्ट क्लास सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक दैट और आगे बढ़ता चला जाता है फिर वो डायवर्सीफाई हो जाता है उसका स्पेसिफिकेशन लेकिन यहाँ उल्टा चलते हैं क्योंकि यहां पर हमारे टारगेट डायवर्सीफाई नहीं होते सांसारिक पढ़ाई में टारगेट डायवर्सीफाई हो जाता है इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा मैनेजर बनेगा क्या करेगा व्यापारी बनेगा एंड दैट टू इन डिफरेंट डायरेक्शन तो हमारा एक पेड़ की तरह हमारा ये उल्टा पेड़ है इसमें टारगेट पॉइंट है जैसे कि जी वन की पढ़ाई एक पॉइंट है उसको वहां पर एक तय है कि उसको वहां पर अल्फाबेट सिखाने चीजों को आइडेंटिफाई करते सिखाना लाइक like उसका टारगेट है तो टारगेट शुरू से शुरू होता है इधर से स्मार्ट टारगेट और उस टारगेट से होके डायवर्सिफाई होता जाता है नॉलेज यहां पर एकदम उल्टा है टारगेट पॉइंट वेल डिसाइडेड कि अल्टीमेटली आपको यही समझना है बस एक छोटी सी बात कि चैतन्य मात्मा बस ये बोल नॉलेज पूरा हमारा का स्पिरिचुअलिटी का सारा नाला एक बिंदु में समा गया यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी चाहते नहीं <chuh> तो हमने दो पढ़े चैतन्य महात्मा से शुरू होके शांव पाए उसके बाद नीचे उतर के हमने शाक तो पाए पढ़ा और जो भी पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने साथ ही साथ पढ़ा कभी ऐसा नहीं हुआ कि खाली हमने थ्योरी पढ़ी और हमने यह ना समझने की कोशिश करी कि हम उसको करेंगे कैसे लेकिन हमको जहां कठिनाई महसूस हो हम उसके नीचे के स्तर पर चले और नीचे अभी हम जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो सबसे निचले स्तर की अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे निचले स्तर की हमने पिछली बार पढ़ा था आत्माचित ये पहला सूत्र उस पर्टिकुलर चैप्टर का टारगेट सबसे पहला चैप्टर था उसमें यूनिवर्सिलिटी वाज द टारगेट दूसरा चैप्टर था वहां यूनिटी वाज द टारगेट लेकिन जो तीसरा चैप्टर है जिसका पहला सूत्र इट इज द इंडिवजुअलिटी इज द टारगेट आप इंडिविजुअलिटी समझ जाइए कि व्हाट यू आर मेड ऑफ व्हाट आर यू क्या हो तुम कैसे समझें तुम अपने भीतर को कैसे अपने अंतस को जाने कैसे जाने कि जो बाहर के हैं टारगेट्स आपके पैसा कमाना मकान बनाना दुकान लगाना इन सब के बाद हाउ टू टर्न योर कैमरास टूवर्ड्स इनसाइड, और कैसे आप अंदर को अपने आपको पहचाने व्हाट यू आर मेड ऑफ क्या इंडिविजुअलिटी है आपकी वहां से आप शुरू होते हैं आत्मा चित्तम यहां आपकी अपनी पहचान उस साधारण व्यक्ति की जो संसार में है अभी तो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं समझता उसकी अपनी पहचान है उसकी इंटरनल ऑपरेटस जो हमारे ब्रेन का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो है मन यानी माइंड इंटेलेक्ट, बुद्धि यानी अहंकार ईगो ये तीन इंटरनल ऑपरेटर्स है हमारा जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचानते हैं और हमारी ईगो जहां तक जाती है उसको हम अपना समझते हैं हमारी ईगो स्ट्रॉगेस्ट है हमारी बॉडी के साथ में तो इस शरीर को हम अपना समझते हैं सबसे स्ट्रॉगेस्ट ईगो हमारी शरीर के साथ जुड़ी है दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट ईगो हमारे बिलोंगिंग्स का जुड़े ये मेरा मकान है ये मेरी डिग्री है ये मेरे दुकान है तो जहां जहां तक ये ईगो हमारी जाती है वो हमको अपना समझ में आने लगता है लेकिन ये डिफरेंशियल ईगो है कुछ को अपना कुछ को पराया समझती है कुछ को अच्छा किसी को बुरा समझती है ये यूनिवर्सिलिटी से भी बहुत दूर है इंडिविजुअल लेवल पर चित्तम आत्मा यूनिवर्सिलिटी के टारगेट से बहुत दूर है क्योंकि अभी हम पढ़ते पढ़ते पढ़ते पढ़ते हम बिल्कुल नीचे तक आ गए जो हमारी जी टॉप ग्रेड की पढ़ाई थी उससे हम उतरते उतरते उतरते थे हम आज जिस जगह पे पढ़ रहे हैं ये इट इज द लोएस्ट लेवल जो हम ये उन लोगों के लिए बात है जो आज स्परिचुअलिटी में बिल्कुल जीरो है और वह चाहते हैं कि हम कुछ भी तो समझें उनको थोड़ी सी डिजायर है वो समझना चाहते हैं उसके लिए ये तो ये इंडिजुअलिटी की परिभाषा है कि आत्मा का मतलब इस जगह पर इंडिजुअलिटी है चित्तम द इंडिजुअल इज मेड ऑफ चित्त मन बुद्धि अहंकार के द्वारा व्यक्ति बनता है आपकी जो व्यक्तित्व है पर्सनलिटी है वो मन बुद्धि अहंकार से बनती है यहां पर दूसरा लिखा है ज्ञानम बंध यानी यहां पर जो भी नॉलेज है वो आपको जिंदगी में बांधने वाला है मुक्त करने वाला नहीं है लिबरेटिंग नॉलेज नहीं है ऑल दिस नॉलेज इज बाइंडिंग नॉलेज जो आपको बांध लेगा बांध के अगले जन्मों की ओर धकेल देगा फल की ओर धकेल देगा फल तब आता है जब हम लिमिटेड आसेस के द्वारा लिमिटेड इगो के द्वारा कोई भी काम करते हैं तो हमको फल आएगा ही ज्ञान बंधन में कहते हैं कि जो भी ज्ञान है वह हमारे डिफ्रेंशियल ज्ञान है <Sapartcause> उसमें बंधन अवश्यम भावी है आप अगर दान कर रहे हो तो भी बंधन है परोपकार कर रहे हो तो भी बंधन है किसी गरीब की सेवा कर रहे हो तो भी बंधन है और किसी का नुकसान कर रहे हो तो भी बंधन है आप कहोगे भाई ये तो उल्टी बात बता रहे हैं किसी का परोपकार कर रहे हैं तो क्यों बंधन है किसी को दान कर तो इसमें कौन सा बंधन आ गया सत्य यही है कि जब हम इस लेवल पर जीते इंडिविजुअल लेवल पर तो हम यह समझते हैं कि मैंने दान किया मैं दान दाता हूं सामने वाला दरान ग्रहिता है मैं डोनर हूं वह रिसिपियंट ये हमारा ईगो यहां पर अपनी बॉडी के साथ जुड़ा है कि मैं डोनर हूं ये रिसिपियंट है मैंने कंबल बांटे गरीबों को वो रिसिपियंट हैं, उन लोगों को जरूरत थी और मैंने कुछ अच्छा काम किया मैंने डोनेट किया क्योंकि उन लोगों को ठंड लग रही थी तो मैंने डोनेट किया एंड इन सबकॉन्शियस लेवल आई नीड सम रिफंड फॉर इट भगवान मेरे को स्वर्ग दे दे कल जाके मेरी समस्याएं दूर कर दे मेरा बच्चा अच्छी नौकरी लग जाए उसकी शादी अच्छी हो जाए उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाए सम हाउ सबकॉन्शियस लेवल पर हम उसके फल की इच्छा करते तो ये हमारा जो भी कार्य था वो कार्य एक सीमा में बन जाता है वो कार्य लिबरेटिंग नहीं होता दैट इज नॉट ए लिबरेटिंग वर्क ऑल दिस इज बाइंडिंग वर्क जो भी करते चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो सामान्य संसार में हम अच्छे और बुरे की भाई भाषा करते स्पिरिचुअलिटी बोलती है बाइंडिंग एंड नॉट बाइंडिंग डिवाइन एंड नॉन डिवाइन इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हम यहां पर हमेशा डिस्कस करते हैं वो है कि कृष्ण के सामने अर्जुन ने हथियार रख दिए थे कि मैं तो अपने चाचा फूफा गुरु इन सबकी हत्या नहीं कर सकता सरेंडर कर दिया था कि गांडी धनुष मैंने तो नीचे रख दिया मैं इन लोगों से कैसे लड़ू और जिन लोगों के लिए लड़ना चाहता हूं वो तो सामने खड़ा है इनको मारने के बाद अगर मेरे को जमीन मिल भी जाएगी तो मैं क्या करूंगा तो लोग क्या बोलते हैं कि कृष्ण तो बदमाश था उसने झगड़ा करवा दिया जबरदस्ती क्यों? कि अर्जुन तो बोरा था कि मैं तो कमंडल लेकर भिक्षावर्ती कर लूंगा और जंगल में रह लूंगा मेरे को युद्ध नहीं करना वो डिप्रेस होकर बैठ गया था शुरुआत में हुआ था युद्ध शुरू नहीं हुआ था अभी और वो दोनों सेनाओं के बीच में गया सबसे पहले तो उन्होंने कृष्ण को बोला मेरे को ले जा के बताओ तो सही पास ले जा कि कौन कौन है वो पास लेके गए अच्छा ये, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे बड़े पापा हैं, ये तुम्हारे ससुर हैं, ये तुम्हारे काका हैं। और सब दिखे सब रिश्तेदार गुरुमंडल के लोग दिखे तो पूरी तरह डिप्रेस हो गए क्या इन लोगों से लड़ाई करके कैसे पार पाऊंगा मैं और वो बीच में आकर डिप्रेस होकर बैठे तो कृष्ण पर आरोपी कि उन्होंने झगड़ा करवाया वो वो चाहते तो कहते थे अच्छा तू या संन्यास ले तो क्या वो सन्यास लिबरेटिंग होता है क्या वो सन्यास डिवाइन होता है बिल्कुल भी नहीं होता क्यों क्योंकि अभी कृष्ण अर्जुन के मन में इंडिजुअलिटी थी कि मैं इसका भतीजा हूं मैं इसका दामाद हूं मैं इसका काका हूं ये मेरे गुरु हैं मैं इनका शिष्य हूं अभी तक उसके हृदय में इंडिजुअलिटी इसी लेवल पर जी रहा था वो उस जगह के ऊपर अगर मना राक्षसों की सेना खड़ी होती तो अर्जुन क्या बोलता है अभी मैं सबको हरा देता हूं अभी मैं सबकी चटनी बना देता हूं उस समय क्या उसके मन में मोह आ जागता नहीं जागता इसका मतलब डिफ्रेंशिएटिंग नॉलेज था उसके पास जो ज्ञान था वो भिन्नता का ज्ञान था उसको वो अभी डिफ्रेंशिएट कर रहा था कि सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं मेरे जान पहचान के खड़े हैं, मेरे परिवार के लोग खड़े हैं, मेरे गुरुगण खड़े हैं, तो मैं इन लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता कृष्ण ने उनको सत्य बताया कि तू निमित्त है तू अपनी ड्यूटी कर ड्यूटी करने का मतलब होता है डिवाइन ड्यूटी डिवाइन ड्यूटी क्या थी कि मेरी मातृभूमि पर जिसने भी कब्जा किया है उसको मुझे हटाना है और उस जमीन को मुक्त कराना है और जो वास्तविक कार्य से उसके हवाले करना है इस कार्य में कोई भी हो सामने चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो चाहे मेरे परिवार के लोग हों चाहे मेरे गुरु गण हो उन सबको मुझे रस्ते से हटाना है और इसमें अगर कोई मारा जाता है तो भी हम लिबरेशन के अधिकारी हैं क्यों कि वह हमारा कार्य डिवाइन था वाइल ड्यूइंग योर ड्यूटी जो काम आप करते हो वो अच्छे बुरे की श्रेणी में नहीं आता कंबल देना बुरा हो गया और यहां पर पिताजी की हत्या डिवाइन हो गई बोलेंगे ये तो बड़ी उल्टी बात बताई लेकिन ये उल्टी नहीं है इट डिपेंड्स अपॉन यूर ओन इंटरनल फीलिंग्स कि हाउ डू यू फील वाइल डूइंग दैट जॉब आप कैसा महसूस कर? कर रहे हैं अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये काका है इसलिए छोड़ दो और ये राक्षस है इसलिए मार दो तो वो आपकी डिविनिटी जीरो है ना आपकी डिविनिटी नहीं है उस कार्य में डिविनिटी तब होगी व्हाइल यू आर डूइंग परफॉर्मिंग यूर ड्यूटी इनरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हु इज कमिंग इन द वे आपकी ड्यूटी ये है कि आपको अपने मातृभूमि की रक्षा करना है ना इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि आप कोई भी हो सामने खड़ा आप तो उसको तब है ना देन यू विल स्टार्ट लिविंग एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जब आप चेतना के स्तर जाओ और जैसे जैसे आप चेतना के स्तर को उठाते चले जाओगे आपके कार्य में डिविनिटी आती चली जाएगी अपने आप क्यों कि वो अपने आप को शरीर नहीं मान रहा है फलाने का रिश्तेदार फलाने का भतीजा फलाने का काका का, फलाने का दामाद नहीं मान रहा है उस वक्त मान रहा है डिवाइन डुअर मतलब मैं एक दिव्यकर्ता हूं और मैं यह काम कर रहा हूं ऊपर मुझे वो काम करना है यह मेरी डिवाइन ड्यूटी है और अब उसके जो भी परिणाम होते हैं आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड आई एम टोटली डिस इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट मुझे परिणाम में कोई रुचि नहीं है कुछ भी हो जो भी परिणाम मैं हार भी जाऊं तो ठीक है मैंने ड्यूटी करते करते हमारिया मैं जीत जाऊं तो भी ठीक है मैंने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई इसके अंदर कोई मरता है जीता इससे मेरे को कोई लेने देना नहीं और दिस इज द रियल नॉलेज कि वो उन्होंने वहां पर उसको डिवाई तो डिविनिटी डज नॉट सी गुड एंड बेड रादर इट सीज डिवाइन एंड अंड डिवाइन एंड नॉट डिवाइन विच इज नॉट डिवाइन एंड इज डिवाइन डिवाइन वर्क आप जब करेंगे बाहर से आपको कुछ भी लगे अगर कोई उन होगा तो बोलेगा देखो वो अपने काका से लड़ाई कर रहा है तो बड़े पापा को मार रहा है वो जिन लोगों ने बचपन में शिक्षा दी उन गुरुओं से लड़ाई कर रहा है। लेकिन डिविनिटी रिसाइड्स इन साइड यूर ओन माइंड इट डज नॉट रिसाइड आउटसाइड बाहर नहीं है डिविनिटी डिविनिटी आपके भीतर है बाहर क्या कर रहे हो कोई मायना नहीं इसलिए जब आप डिवाइन ड्यूटी करते हो तो देट टाइम You do not involve yourself in the results. रिजल्ट तब आप नॉलेज बाइंडिंग होता है यहां पर ज्ञान बंधन है जो कुछ भी ज्ञान है वो बंधन है चाहे आप कुछ भी करो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग डिवाइन as लॉन्ग एज यू लिव एट द लेवल ऑफ इंडिजुअल जब व्यक्तित्व के स्तर पर व्यक्ति के स्तर पर रहते हो तब तक डिवाइन ड्यूटी करने की कोई संभावना नहीं है और इससे एक और बात समझ में आती है कि हम लोगों की तुलना करते हो आदमी वो आदमी बहुत अच्छा है देखो उसने तो सारे मकान बनवा दिए दुकानें बना दी हॉस्पिटल बनवा दिए इतने दे, दे, दे दिए इससे ट्रस्ट खोल दिया तो बहुत अच्छा आदमी है ये अच्छे बुरे की परिभाषा करना हम बंद कर दें क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वेदर व्हाट ही इज डूइंग इज डिवाइन और नॉट वो दिव्यता से काम कर रहा है या नहीं इस बारे में हमारा ज्ञान शून्य है क्योंकि हम उसकी दिव्यता के बारे में कुछ भी नहीं जानते इसलिए बाहर से देखा गया अच्छा बुरा अच्छा बुरा नहीं है अच्छा बुरा वो है जो उसके भीतर पल रहा है वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा है कॉन्शियसनेस लेवल पे कर रहा है अगर कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर वो मर्डर भी कर रहा है तो डिवाइन हो जाएगा क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड ही हींटरेस्टेड इन द रिजल्ट जो आप इंटरेस्टेड हो किसी को हत्या कर रहे हो एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट डूइंग तो आप तो पक्के हत्या के पाप के भागी हो उसका आपको फल भुगत नहीं पड़ेगा इन दिस इंकारनेशन और इन द फर्दर इनेशन लेकिन अगर आप डिविनिटी से वो काम कर रहे हो तो इट डज नॉट माइंड देट इज द नॉलेज विच वॉज गिवन बाई कृष्णा टू अर्जुन तब उन्होंने वो झगड़े को चालू कराया अब आप उसको खुद भी बोलो कि कृष्ण ने झगड़े करवाए लेकिन कृष्ण ने झगड़े नहीं कर कृष्ण ने एक सत्य बात बताई कि आप डिविनिटी के लेवल पे, इंडिजुनिटी के लेवल से हट के कॉन्शियसनेस लेवल पर आप ये काम करो क्योंकि वो तो मरने वाले हैं मरे हुए हैं और दे आर सफरिंग देयर ओन डीट्स वह अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं तो उनको तुमको मारना ये तुम्हारी ड्यन ड्यूटी है क्योंकि तुम इस मातृभूमि के वारिस भी हो रक्षक भी अगर वो तुमको नहीं दे रहे आपकी जमीन आपको लेना है इस तरह से हमको उस कर्म का रहस्य समझना जरूरी है और कर्म के रहस्य के साथ अपने लेवल को इलिवेट करना जरूरी है हमारा कॉन्शियसनेस के लेवल को जैसे जैसे हम इलिवेट करते हैं इसमें ना तो बाहर से कहीं मंदिर जाना है ना कहीं गंगा जी में नहाना है ना कोई जल चढ़ाना है ना कोई कंठी पहनना है ना कोई टीका लगाना है मतलब जो आउटवर्ड जितने भी इसके छाप तिलक है उन सब को छोड़ते हैं हमको बाहर के किसी भी आइकॉन को संभाल के रखने की जरूरत नहीं क्या हम हिंदू हैं हम ब्राह्मण हैं, हम मुस्लिम हैं, हम फलाने हैं इससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि डिविनिटी डज नॉट रिक्वायर योअर एक्सटर्नल आइडेंटिटी इट रिक्वायर्स योर इंटरनल आइडेंटिटी बा, बाहर की हमारी पहचान से कुछ लेना देना नहीं है कि हमारी डिविनिटी कैसे चल रही इसलिए हमको अपने कॉन्शसनेस लेवल को आठव पाए से शाम तो पाए और तो पाए से शांव पाए तक ले जाना है शां्भ पाए इज द अल्टीमेट आंसर टू एवरी क्वेश्चन ऑफ द यूनिवर्स उसके बाद में दिमाग में प्रश्न नहीं उठते कभी वंस यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ देर इज नो फर्दर क्वेश्चन नो डिजायर कोई कमी महसूस हृदय में नहीं होती तो हम दूसरे को समझ में आ गया ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सारा ज्ञान बंधन है हम जो कुछ प्रेम भी करें तो बंधन है हम झगड़ा भी करें तो बंधन है हम दान करें तो भी बंधन है और हम पैसा भी कमाए तो भी बंधन है एवरीथिंग एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एवरीथिंग इज बाइंडिंग कुछ भी हो सब कुछ बंधन है यह बात धीरे से गले उतरती आसानी से नहीं उतरती मतलब अच्छे काम कैसे बांध सकते लेकिन अच्छे काम इंडिवजुअलिटी के लेवल से करने वाला जरूर बंध जाता है तीसरा लिखा है कला विनाम तत्वनाम अविवे को माया इसको इस सूत्र को समझने के लिए हमको जानना पड़ता है कि 36 तत्वों से ब्रह्मांड बना है इसके पांच तत्व शुद्ध हैं शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर और शुद्ध विद्या ये पांच ऐसे तत्व हैं जो शिव धरती बनाने के लिए निचले स्तर पर उतरता चला गया लेकिन एक स्तर के बाद यह क्रिएशन एक्टिवेट नहीं हो पाया जैसे एक इंजीनियर बहुत बड़ा जनरेटर बनाता है तो इट स्टार्ट ट्राइज टू इग्नेट इट कि ये चालू हो जाए एक बार है ना तो उसको चालू होने के लिए उसको जान डालना पड़ती है उसको कहीं ना कहीं से करण देना पड़ता है उसको कहीं ना कहीं से उसको टेस्ट करना पड़ता है लाइकवाइज उन्होंने जब ब्रह्मांड बनाया दैट वॉज हिज ओन एक्सटेंशन क्योंकि उस पास कोई मटेरियल कास्ट तो नहीं था शिव ने जब ब्रह्मांड बनाया दैट इनिशियल मोमेंट उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं धरती बनाने के लिए मिट्टी कहां से बुलाऊ कि चांद बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाऊं सूरज बनाने के लिए माचिस कहां से लाऊं? उसके लिए इन सब चीजों को क्रिएशन करने का देर वाज ओनली वन वे टू क्रिएट इट सेल्फ आउट ऑफ हिम सेल्फ उसने अपने आप से सब कुछ बनाया तो अहम से इदम बनाया लेकिन उसकी अहंता उसमें भी है सूर्य में ही हूं चंद्र में ही हूं धरती में ही हूं और जितनी जनता है मैं ही हूं उसकी विजन यही है और देट इज द विजन विच भी रिक्वायर है हम भी यही विजन चाहते हैं कि हमको भी समझ में आ जाए कि सब कुछ मैं ही हूं मेरा ही एक्सटेंशन है लेकिन जब इग्निट नहीं हुआ कुछ भी चलने नहीं लगा मजा कुछ भी नहीं आया क्योंकि जो कुछ क्रिएट किया गया था वो कणकण को मालूम था कि हम शिव हैं तो देर वॉज नो ड्यूटी लेफ्ट जब हम हमारे पास डिजायर ही नहीं है इच्छा ही नहीं कुछ पाने को बाकी नहीं है हम अपने आप में कोई कमी महसूस ही नहीं करते अपने आप को पूर्ण तृप्त तो समझते तो हम क्यों करेंगे कुछ भूख भी नहीं लग रही प्याज भी नहीं लग रही कुछ इच्छा भी नहीं हो रही नींद भी नहीं आ रही तो हमको क्या कारण है कि हम कुछ कर्म करेंगे तो कर्म बंधन का तो सवाल ही नहीं उठता कर्म ही नहीं है यहां तो जीरो हम पड़े हैं चुपचाप डूइंग nothing, है ना लाइक एक जनरेटर बहुत बड़ा बना दे लेकिन अभी वो चालू ही नहीं हुआ अब चूंकि उस खेल तमाशे को बनाया था उन्होंने तो उसको चालू तो करना ही था समाओ अभी तक स्थिति ऐसी थी कि जैसे हम पत्ते खेलने बैठे और सबके पत्ते जमीन पड़ रहे सब एक दूसरे के पत्ते देख रहे तो खेल में क्या मजा आएगा कुछ भी नहीं है ना क्योंकि अनलेस और अंटिल देर आर हिंडरेंसेस तब तक खेल में कभी मजा आएगा ही नहीं कोई सा भी खेल हो तो भिन्नता के बगैर खेल का मजा नहीं आता तो उस खेल को मजेदार बनाने के लिए उन्होंने माया को क्रिएट किया जहां पे कला विद्या राग काल नियति से उसने स्वयं को इनकेपेबल बना दिया कला के द्वारा अपनी करने की क्षमता कम कर दी माया विद्या के द्वारा जानने की क्षमता सीमित कर दी राग के द्वारा उसने डिजायर पैदा कर दी काल के द्वारा उसने तीन काल बना दिए और नियति के द्वारा उसने स्पेस बना दिया यू आर लिमिटेड इन टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ दैट स्पेस ब्रह्मांड के विशाल के अंदर आप एक छोटी सी जगह पर सीमित कर दिए गए तो काल और स्पेस दोनों क्रिएट हुए साइमल्टेनियसली काल और नियति दोनों साइमल्टेनियस क्रिएट है ऑल दिस इज वेरी साइंटिफिक जब हम समझ में आता है कि हाउ ड हाउ डू वी डिफर फ्रॉम गॉड कि ही कैन डू एनीथिंग बट वी कैनॉट बिकॉज वी कैन डू बट वेरी लिटिल he knows everything because everything was created by him there is nothing no question ki wo usko nahi aata hoga usko sab malum hai because from the very beginning he is attached with that koi bhi creation hua usne ne kiya to from that he knows everything lekin hum to ye bhi nahi jante hamare piche kaun khada hai humko ye bhi nahi malum kal kya ho jayega aur piche jo kuch ho chuka hai usko par hamara koi adhikar hi nahi hai isliye hum ek small part of time mein trapped diye gaye you have to continuously move in the direction of time ना, विथ द स्पीड ऑफ लाइट आप कुछ नहीं चेंज कर सकते लेकिन वेन ही हैड क्रिएटेड इनिशियली जब शुरू में उसने जब ब्रह्मांड बनाया तो ही वास्ती ओनली कॉन्शियसनेस अवेलेबल वो अकेली चेतना थी जिसने ब्रह्मांड बनाया जो बिग बैंग हुआ या व्हाट यू कॉल इट उस समय अकेली चेतना थी क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि बिना ऑब्जर्वर के या बिना कोई चेतना के कोई घटना घटी नई घटी बराबर की किसी भी घटना को तस्दीक करने के लिए एक चेतना जरूरी है तो ब्रह्मांड को बनाने की घटना को भी घटित होने के लिए एक चेतना की जरूरत है। क्वांटम फिजिक्स इसको बियॉन्ड डाउट प्रूव कर चुका है कि चेतना के बिगर कोई घटना नहीं घटती श्रोडिंजन भी प्रूव करते मैथमेटिकली प्रूव कर चुका है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन के बिगर कोई घटना का अस्तित्व नहीं होता कोई सी भी घटना ऑब्जर्वेशन के बिगर उसका कोई अस्तित्व नहीं जंगल में फूल कोई मायना नहीं जब तक कि तुम उसकी ब्यूटी को देखो नहीं इतनी बड़ी ये घटना जो ब्रह्मांड को क्रिएट करने की थी तो देरवाज ए कॉन्शियसनेस उसी को हम पर्शु बोलते हैं और आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो उसको अल्लाह भी बोल सकते हो उसको क्राइस्ट भी बोल सकते हो या जो कुछ गॉड भी बोल सकते हो जो कुछ बोलना चाहो नेम इज योर चॉइस ना लेकिन देरवाज ए कॉन्शियसनेस जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म देने का तय किया उसको जन्म दिया और ही ऑब्जर्व दैट विटनेस दैट इवेंट उस इवेंट को उन्होंने विटनेस किया क्योंकि एक कॉन्शियसनेस बस देर है ना अनडाउटेडली क्योंकि जब तक कॉन्शियसनेस नहीं थी वो घटना घटती नहीं चेतना का होना जरूरी है उस घटना के घटने के लिए तो जब वो ब्रह्मांड में कुछ भी खेल नहीं हुआ हलचल नहीं हुई तो उन्होंने माया के द्वारा हर इंडिविजुअल को हर एक कॉन्शियसनेस के एक बूंद को इंडिविजुअल बना दिया छोटा बना दिया जब वो अपने आप को अपनी सीमाओं से पहचानने लग गया कि इस चमड़ी तक मैं हूं उसके बाहर संसार है यहीं से संसार शुरू हुआ माया ए पावर ऑफ इल्यूजन है ना व्हाट एवर वी सी वी फील इट लाइक ट्रूथ कि हमने अपनी आंखों से देखा मिस इट इज ट्रुथ बट अनफॉर्चुनेटली द आईस के नॉट सी दी ट्रूथ इसका सबसे अच्छा वहा एक संत ने बोला था मति ना लखे जी ही मति लखे सो मैं शुद्ध पार मति न लखे बुद्धि से तुम तो उसको नहीं देख सकते तो बोला क्यों नहीं देख सकते कि इस आंखों में क्या तकलीफ है इस आंखों से भगवान को क्यों नहीं देख सकते तो मति ना लखे बुद्धि एंड मती है ना बुद्धि लखना है ना देखना मति ना लखे ये बुद्धि नहीं देख सकती जी ही मती लखे क्योंकि मति को जो एनर्जी तो वो दे रही है कॉन्शियसनेस तू उस कॉन्शियसनेस को इस बुद्धि से कैसे देखोगे कोई सिक्वेंस यह कि कॉन्शियसनेस ने बुद्धि पैदा करी और बुद्धि ने संसार को देखा अब हम क्या चाहते कि संसार में वो मती दिख जाए मती को कॉन्शसनेस देने मति को एनर्जी देने वाली मति का प्राण जो है वो है कॉन्शसनेस या चेतना अरे बुद्धि से हम वो देखना चाहते हैं जिसके द्वारा बुद्धि देखती है क्या पॉसिबल एकदम इंपॉसिबल है क्योंकि ये बल्ब है सारे कमरे को देख रहा है पर ये अपने आप को किससे देखेगा अपने आप को देखने के लिए उसको बाहर आना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर आ नहीं सकता वो जहां जहां जाएगा वो अपना सब कुछ लाइट वाइट साथ लेके जाएगा इसलिए वो अपने आप को देख ही नहीं सकता इसी को देखने की कला का नाम है बेंदुवी कला जो अपने आप को पहचाना हाउ टू नो दा ही सेल्फ अपने आपको कैसे पहचाना वही है बेंदुवी कला और वही यहां पर हम, हम समझते हैं सीखते हैं कि अपने सेल्फ रिटिलाइजेशन कैसे हो हम अपने आप को कैसे पहचाना अपनी चेतना को पहचान के और उसको फिर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जो डिफरेंस है उसको दूर कर दें एक मटकी के अंदर जो स्पेस है वो एक महान स्पेस से एक है लेकिन हम तभी पहचान पाएंगे जब वो मटकी टूटेगी then we will try to find out that space which will be found nowhere, वेयर क्योंकि वो अब उपलब्धि नहीं बिकेड इट हैज लिबरेटेड दिट इज द काइंड ऑफ लिबरेशन वी रिक्वायर फॉर आवर सेल्व हम अपने लिए वो मुक्ति चाहते हैं कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी से यूनिवर्सिलिटी तक पहुंच जाए हम इस ब्रह्मांड के एक हिस्से बन जाए और वो तभी संभव है जब हम अपना कर्तव्य डिविनिटी से पूरा करें और उसी कर्तव्य की श्रेणी में आता है अपने आप को इन सब चीजों को समझना और वो समझ के साथ में जब हम संसार में कार्य करते हैं तो द जॉब बिकम्स इंजॉयबल एंड डिवाइन संसार में कुछ भी करें वी कैन गेट अ रियल इंजॉयमेंट हमको तभी वास्तविक आनंद आएगा किसी कार्य को करने का व्हेन वी डू इट विथ द रियल नॉलेज हम उस सही ज्ञान के साथ जब काम करेंगे क्योंकि We are not at all worried about the result. हमको बिल्कुल चिंता नहीं कि क्या परिणाम होता है क्योंकि वी आर कंप्लीटली इंजॉयड एंड डिस इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट कुछ भी हो परिणाम हमको उससे कुछ लेना नहीं सो देट इज हाउ वी विल इंजॉय द लाइफ तो कला के तत्व नाम कला से शुरू होना कला विद्या रायति जैसे अपने पांच बताया कि तो पांच लिमिटिंग फैक्टर्स हैं तो उनको और उनसे शुरू होने वाले बाकी के तत्व जैसे पृथ्वी हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच तत्व हैं मन बुद्धि अहंकार हमारे इंटरनल ऑपरेटर्स है पुरुष प्रकृति मतलब इंडिविजुअलिटी और यूनिवर्सलिटी इसके अलावा पांच तन्मात्राएं हैं, गंध स्पर्श रूप, रस, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, ऐसे कुल 36 तत्व हैं इनको इनमें जो भिन्नता का ज्ञान है कि ये अलग अलग चीजें हैं जब तक ये ज्ञान है भिन्नता का तब तक हम डिवाइन का काम कर ही नहीं, नहीं सकते क्योंकि हम नहीं समझेंगे ये अलग है ये बदमाश है इसको तो पछाड़ना है इसको बिजनेस में उल्टा पटकना है इसकी दुकान से मेरी दुकान ज्यादा चला नहीं, क्योंकि हम उसको अपना पार्ट समझ ही नहीं रहे वी हेम थिंकिंग ये अलग चीज है मैं अलग चीज तो जब तक हम डिफरेंस नहीं समझते विवेक विवेक पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कलाते नाम तत्व नाम विवेक अविवेको माया म में हलत है और वह उसमें जुड़ गया है अविवेको माया मीन्स नॉट हैविंग डिस्क्रिमिनेशन अमाउंट दिस 31 वन एलिमेंट्स इज द नेम ऑफ इल्यूजन ये इल्यूजन है वही माया है माया मीन्स इल्यूजन भ्रम भ्रम यही भ्रम है और इस भ्रम में जीते हुए हमारा कोई काम डिवाइन हो ही नहीं सकता जब तक वे इस भ्रम में जीते हैं हम जो कुछ भी करें ज्ञानम बंध वो सारा ज्ञान बन और आपको उससे हटके अगर आप डिविनिटी से कोई काम करना है तो फर्स्ट वी हैव टू नो कि व्हाट इज अवर रियल नेचर वास्तविकता क्या है हमारी हमारी कॉन्शियसनेस क्या बोलती है और उस कॉन्शियसनेस में आपकी कॉन्शियसनेस में आपकी कॉन्शियसनेस में कोई फर्क नहीं है और इट इज एसेंस ऑफ यूर बींग आपके अस्तित्व का अभेद हिस्सा है आपका अस्तित्व शरीर से नहीं है आपका शरीर से नहीं है मन से नहीं है मस्तिष्क से नहीं है ये आपकी बुद्धि से नहीं है आपके अहंकार से नहीं है आपका अस्तित्व उस चेतना से है जिस चेतना के द्वारा आपको एनर्जी मिलती और वो चेतना ठीक समुद्र से एक पानी लोटा पर निकालना उसको एक बॉटल में सील कर दो इट इज इंडिविजुअल द मूमेंट इट ब्रेक्स तो पानी अपना रास्ता इधर से ढूंढते वापस पहुंच जाएगा अल्टीमेटली इट विल बी लिबरेटेड है ना और जब तक वो बॉटल में है जब तक बंदन है तो समझ बहुत आसान है अद्वैत से ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है यही अद्वैत है इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है इट इज एक्सट्रीमली सिंपल एंड एक्सट्रीमली साइंटिफिक जो आपकी तार्किक बुद्धि को आपके इंटेलेक्ट को अच्छी तरह समझ में आ जाती समस्या यही है कि उस समझ को हम मोहब्बत कर सकें और उस समझ में जी सकें ये डिफरेंट लेवल्स हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ में आ जाती है बाद में इट हैज टू बी अंडरस्टूड एट द इमोशनल लेवल और उसके बाद में इट हैज टू बी अंडरस्टूड एट द इंटीट्यू लेवल जब इंटीट्यू लेवल पर समझ में आ जाती है पराचेतना के स्तर पर समझ में आ जाती है तो इंसान वैसा जीने लगता है जैसी अपने को हमारी मातृभाषा हमारी मातृभाषा नींद में से भी उठेंगे तो उस भाषा में बोलने लग जाएंगे क्योंकि हमको उसमें कोई थॉट कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता कोई सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता कि हम कैसे बोलें क्योंकि हम मातृभाषा में हम अपने आप बोलने लग जाते एग्जैक्टली देट इज दी लेवल ऑफ इंटिट्यू परसेप्शन जब हम जिंदगी के हर कार्य हर समझ को उससे यूनिवर्सिलिटी से, से जोड़ के चलते जब हमारे पास हमारी इंडिविजुअलिटी कोई मायना नहीं रखती यूनिवर्सलिटी माइंड रखती है और जो हम जो कुछ भी करते हैं विच इज लिबरेटिंग तो ये यहां पर ज्ञानम बंद अभिन्नता का ज्ञान अगर आ जाएगा तो इट विल नॉट बाइंड यू इनटू फर्दर इंकारनेशन शरीर संवार कला नाम इसके लिए हमको एक यहां पर एक प्रैक्टिकल टिप दी गई है ये बस इसको एक दो मिनट डिस्कस कर लेते हैं सो देट वी कैन स्टॉप टुडे अब शरीर संवार कला नाम ये हालांकि इसको डिटेल में अपन अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि काफी डिटेल्ड है यह कि हमको जो यूनिवर्स है इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि बाहर से भीतर उसको डिसॉल्व करते चले जाएं जैसे पृथ्वी सबसे बाहर है तो हमारे को हमारे मेडिटेशन में जब शांत चित्त सोचते ये किसके लिए है उस व्यक्ति के लिए जिसके पास अभी अपनी कॉन्शियसनेस को समझने की योग्यता नहीं है उसके लिए मेडिटेशन है कि वो इस संसार में बाहर के स्थूल को सूक्ष्म में सूक्ष्म को और सूक्ष्म और सूक्ष्म को और सूक्ष्म को उसके कारण में उसके उस चीज़ को उसके कारण में उस चीज को उसके कारण में मिलाता चला जाए वाई डूइंग मेडिटेशन तो अल्टीमेटली परम कारण क्या है परशिव सब कुछ उसमें समझ आए और ज्ञान का बंधन ढीला हो जाएगा जो माया की पकड़ है ढीली हो जाएगी आप रेगुलर अगर ऐसे मेडिटेशन करेंगे कि इस ये सारी पृथ्वी जितने दुनिया में सॉलिड चीजें हैं वो सब कुछ पिघल गई वो समुद्र में मिल गई समुद्र वाष्प बन गया अंतरिक्ष के साथ एक हो गया और वो अंतरिक्ष सिकुड़ते सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ करते मेरी चेतना से एक हो गया तो अल्टीमेटली जो बाहर है वो सिकुडते सुपुड़ते सिकुड़ते कहां चला जाएगा अपने मूल कारण में चला जाएगा अपना मूल कारण है माई ओन कॉन्शियसनेस और योर ओन कॉन्शियसनेस फॉर देट मैटर उसमें समझ आएगा तो जैसे जैसे हम ये मेडिटेट करेंगे शरीर है संवार करना हमको जो कंस्ट्रक्शन है शरीर का मतलब होता है ना एक रूप एक कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन पैटर्न उस पैटर्न को डिजॉल्व करते चले जाएंगे संवार का मतलब होता है थोड़ा डिजॉल्व करना उसको डिजॉल्व करते चले जाएंगे तो कला जो है कला का मतलब होता है कि शक्ति के द्वारा जो प्रसर है ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो अपने से सूक्ष्मतर अपने से और सूक्ष्मतर है सप्टेलर फैक्टर्स में मिलता चला जाएगा तो अल्टीमेटली द मोस्ट सप्टेलेस्ट थिंग इज योअर कॉन्शियसनेस तो इट विल बी डिजॉल्व विद दैट कॉन्शियसनेस तो सप्टेलेस्ट में चला जाएगा द ग्रोस एग्जिस्टेंस विल डिजॉल्व इंटू दी सप्टलेस्ट एग्जिस्टेंस सबसे बड़ा जो क्रिएशन है पृथ्वी का फिर जल का फिर अग्नि का वायु का फिर आकाश का फिर मेरे मन बुद्धि अहंकार का सब कुछ समझाएगा इसके लिए कुछ विशिष्ट किस्म के ओर ध्यान है जो विज्ञान भैरव में दिए हैं उनको भी अपन अगली बार डिस्कस करेंगे कि किस तरह के कि ध्यान इसमें दिए गए आज के लिए